नमस्कार आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका जिसमें हम लेकर आते हैं थोड़ी बातें और थोड़े गाने आपके लिए यूं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हमारी पसंद के गाने हर वक्त हर जगह हमारी पहुंच में होते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के साथ बैठकर किसी होस्ट के साथ बैठकर जब कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो वो जो बातें कर रहे होते हैं और अपनी बातों में गूँथ कर जो गानों को साथ में बजा रहे होते हैं उन बातों से कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं और अगर उन बातों ने हमारे जज्बातों को छुआ होता है तो गानों का गानों के बोल उसका संगीत हमें मौका देता है उस बारे में सोचने का मुझे ऐसा लगता है आप बताएं आपका क्या ख्याल है आप सुन रहे हैं डब्ल्यू आर एफ एन एल पी पैस और 107.1 FM in and around Nashville area. You can live stream us at radiofreenashville.org. Anywhere around the globe, you can download a free Free app on any of your mobile devices. It says Radio free Nashville. It's a free app and it makes tuning into this program really, really easy. कार्यक्रम का नाम है देसी जायका और आपके साथ मैं हूं पूजा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार आज दिसंबर थर्टी है 2018 हजार दहलीज पे खड़ा है हमसे विदा लेने के लिए एंड आज पूजा आपसे बातें करेगी जो उसके दिल से निकल कर शायद आपके दिल तक पहुंच जाए <laughs> इस साल के तीन गुजरे हुए दिन समेटे हैं न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें सफलताओं की खुशियां असफलताओं की तकलीफ कुछ नए रिश्तों की आहटें तो कुछ पुराने करीबी रिश्तों के टूटने या छूटने की कसक वी ऑल मस्ट हैड वेरियस एक्सपीरियंस throughout the last year or 2018 एक बात जो बराबर हमें महसूस होती है और आप बताएं कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है सोचिए वो ये कि आज हमने खुद को इस कदर मसरूफ कर रखा है कि कई बार इन लम्हों को महसूस करने का भी वक्त हम खुद को नहीं देते या फिर अपने ही जज्बातों से घबराते हैं और रुककर उन्हें महसूस करना ही नहीं चाहते वी चूज टू जस्ट हैव एन ईजी एक्सक्यूज ऑफ नॉट हैविंग टाइम पर सच तो ये है कि इस बेतहाशा भागदौड़ के बीच अगर गौर से सुने तो आपके भी दिल ने कई बार चुपके से यही कहा होगा दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे बुझे जाना दिल झूडता है फिर वही है वही ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है ओ, ओ आने वाला पल जाने वाला है हो तो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है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 हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो पल जो ये जाने वाला है आज मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स बी आप आई एम गोइंग टू प्ले हियर दे आर टॉप ऑफ माय फेवरेट लिस्टर उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएंगे तो अभी जो ये सॉन्ग हमने सुना आने वाला पल जाने वाला है ये था 1979 की मूवी गोलमाल से इसमें बोल थे गुलजार साहब के संगीत आर डी बर्मन का आवाज़ किशोर दाकी और पर्दे पर अमोल पालेकर के साथ बिंदिया गोस्वामी और इससे पहले जो सॉन्ग आपने सुना था दैट वाज़ द सॉन्ग जो पूरे 2018 ना मेरे मन के बैकग्राउंड में लगातार बजा है दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन ये था 1975 की मूवी मौसम से बोल एक बार फिर गुलजार साहब के संगीत मदन मोहन जी का आवाज भूपेंदर और लता जी की और पर्दे पर थे शर्मिला टैगोर के साथ संजीव कुमार तो जैसे बात हो रही थी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की जैसे सॉन्ग कहता है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो हम लोगों को कितने व्हाट्सएप मैसेजेस फेसबुक फॉरवर्ड मोटिवेशनल um, कोर्स ऐसे मिलते हैं जो कि कहते हैं कि भाई प्रेजेंट मोमेंट इज़ दी प्रशियस मोमेंट हम सब इस बात को समझते भी हैं लेकिन ये बात इतनी सिंपल होते हुए भी इतनी आसान नहीं है इस पे अप्लाई uh, कर पाना क्योंकि फॉर um, एग्जांपल मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ पिछले काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मोमेंट उस समय चल रहा होता है मैं पूरी तरह से उसमें रहूँ उसको महसूस करूँ उससे रिलेटेड उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं उसमें अपना ध्यान लगाऊँ बजाय इसके कि आगे पीछे की चीज़ सोचने के लेकिन इतना साधारण सी बात होते हुए भी इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं अपने स्पाउस से बात कर रहे होते हैं तो हाथ कुछ और कर रहे होते हैं कान कहीं और होते हैं और दिमाग कहीं तीसरी जगह किसी तीसरी बात में उलझा हुआ होता है भले ही हम कॉन्शियस हो ना हो बट हम सबके साथ ऐसा होता है मल्टीटास्किंग ने ना हमारा जीवन काफी आ, काफी तो नहीं पर हाँ कुछ ना कुछ तो थोड़ा डिफिकल्ट सा कर दिया है खैर ये एक बात पर मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ आई एम कीप कैचिंग माई डूंग दैट की उस मोमेंट में मैं पूरी तरह नहीं हूं मैं दूसरी तरह बातें सोच रही हूँ एंड देन आई पोल्ड माई अटेंशन बैक टू दैट मोमेंट अपने बच्चे की बात को गौर से सुनना उसको uh, अपना पूरा अटेंशन देना एंड आई थिंक दैट इज टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज जो भी है बस यही एक फल है है आगे भी में है मैं तो हूँ ये गाना है ही कुछ ऐसा 1965 की फिल्म वक्त का इसमें आवाज थी आशा भोसले जी की बोल साहिर के और संगीत रवि का इट वाज़ मल्टी स्टारर मूवी सुपर हिट मूवी ऑफ़ इट्स टाइम और इस फिल्म में आपको पर्दे पर दिखेंगे राज कुमार जी शशि कपूर विद सुनील दत्त एंड साधना हिंदी गानों का ये कार्यक्रम देसी जाय का। आज आपके साथ मैं हूँ पूजा और बातें कुछ वो जो मैंने दिल के बहुत करीब से महसूस की 2018 में आज आपके साथ शेयर कर रही हूं एंड आई एम श्योर इनमें से बहुत सारी बातों से आप भी इतफाक रखते होंगे तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं इट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इस बात से तो आप भी इतफाक रखते होंगे कि कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है रिश्तों के बीच में चाहे वो दोस्त हों या वर्क स्पेस में कलीग्स के साथ हों एट ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेसन आज के टाइम में जब हम बहुत हैविली रिलाई करते हैं टेक्स्ट पर विच इज़ नॉट दैट बैड बट और टेक्स्ट के साथ बहुत सारे आ, इमोजीज इमोटिकॉन्स भी डाल के भेजते हैं टू कन्वे आर फीलिंग्स बट समाइम्स टेक्स्ट में जो लिखे हुए शब्द होते हैं ना वो हमारी फीलिंग्स को कायदे से कैरी नहीं करते हमने लिखा कुछ और सामने वाले का मूड थोड़ा अलग था उसने पढ़ा कुछ और, और उसने समझा कुछ और, और लो शुरू हो गई गलत फहमियों का सिलसिला सो वेन आई से कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट ओनली वो सीमित नहीं रहना चाहिए सिर्फ टेक्स्ट तक बीच बीच में फ़ोन कर लें एक दूसरे को अगर हम फोन पर एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं तो हमारी बात का जो बात कहने का जो लहजा होता है जो टोन होती है दैट कन्वेज अ लॉट्स ऑफ फीलिंग्स और उससे भी अच्छा है कि अगर आपके जिन रिश्तों को आप काफ़ी अहमियत देते हैं आपके नज़दीकी रिश्ते हैं जिनको आप प्यार करते हैं उनसे बीच बीच में मिल सकें अगर पॉसिबल हो सामने आमने बैठ कर जो बातें होती हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशनस हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी बातों की टोन इट्स अवज प्लस जो कैरी आर इमोशंस हम जो कहना चाहते हैं और गलत फहमियों का चांस बहुत कम हो जाता है तो भाई आ, मैं मैंने जो 2018 से बात ली कि जो इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं उनके साथ मिलके आमने सामने बैठ करके मुझे बात करनी है उससे दिल की गांठें खुलती हैं दिल की गिरह खुल जाती है और देर विल बी अ स्मूथ सेल इन मेनी रिलेशनशिप्स जस्ट बाय डूइंग दैट जैसे कि हमारा ये अगला सॉन्ग कह रहा है सुनिए दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गा दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गा तुम अब अपनी मंजिल बताओ आ, आ, आ, आ, में है अजनबी, तुम मेरे आओ। दिल की दिल खोल दो तो, चुप न बैठो कोई। बैक एंड वाइट एरा का ये मीठा सा गीत था 1967 की फिल्म रात और दिन से इसमें आवाज़ें थीं मन्ना डे और लता मंगेशकर जी की बोल हसरत जयपुरी के संगीत शंकर जयकिशन का और पर्दे पर फिरोज खान विद नरगिस तो बात जैसे चल रही थी इस गाने के पहले कि कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रखनी चाहिए उसी के साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बोलते समय भी हमें अपने शब्दों का चयन ज़रा सावधानी से करना चाहिए कभी कभी होता ये है कि हम अपनी ही धुन में आ, कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरे के मन को चुभ जाता है उसको ख़राब लग जाता है और फिर वो बात सालों साल हम हम दूर हो जाते हैं एक दूसरे से बहुत सालों तक मिलते नहीं हैं कोई कम, कम टच में नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी समहाओ किसी ने अगर आपको कड़वी बात बोली है तो न जाने क्यों वो कैसे याद रह जाती है तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब हम बोलते हैं बातचीत करते हैं इवन गुस्से में भी हूँ तो ज़रा सावधानी से ऐसी बात ना बोलें और इस बात को समझाने के लिए मेरी माँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण देती हैं कि बोया पेल ब, पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए तो अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ बोलते समय मीठे रह जाएंगे लेकिन मन में उस इंसान के लिए बहुत सारी करवाहट भरे रहेंगे तो ये भाई पॉसिबल नहीं है अगर मन में बबूल के बीज बोए होंगे तो बोलते समय आम की मिठास नहीं आएगी तो सारी बात का जिसट ये कि हमें दूसरों के लिए ज़्यादा मैल मन में नहीं रखना चाहिए और बोलते समय बहुत ध्यान से बोलना चाहिए नाम गुम जाएगा चेहरा भी बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचाने हम जो शब्द एक दूसरे से बोल जाते हैं वो सालों साल सदियों सदियों हमें याद रह जाते हैं अगर उसने आपको हंसाया या अच्छा महसूस कराया होता है तो उस ढंग से और अगर बुरा महसूस कराया होता है तो उस ढंग से शब्दों का चयन ध्यान से करिए यही कहता है हमारा अगला सॉन्ग फिल्म किनारा से है इसमें आवाज़ें हैं भुपिंदर और लता मंगेशकर जी की फिल्म का नाम किनारा आर बर्मन का म्यूज़िक और बोल गुलजार के सुनिए ch yeah. yeah. आगे बढ़ाते हैं और अब बात कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं बहुत कैलकुलेशंस करते हैं प्लान करते हैं लेकिन इस सब के बावजूद भी कई बार सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने सोच रखा होता है जिसकी हमने प्लानिंग करी होती है तो ऐसे में क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आई मीन या तो हम बहुत दुखी हो जाएं, जिंदगी से नाराज हो जाएं, बहुत किटकिट करें फ्रस्ट्रेटेड uh, हो जाएं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ हमने जिसके लिए इतनी मेहनत की थी या फिर या फिर जो नई चीज़ हुई जिंदगी ने हमारे सामने जो नई तस्वीर खींच के रखी उसको एक्सेप्ट कर ले आपके भी पेरेंट्स ने कभी आपसे कहा होगा आपने उनको कहते सुना होगा कि मन की हो जाए तो बहुत अच्छा और मन की ना हो तो और भी अच्छा क्योंकि इसका मतलब है कि अब जो हुआ है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और सब ऊपर वाले की मर्ज़ी पे छोड़ दे मेहनत करें प्लान करें कोशिश करें और इसके बाद जो भी होना है वो फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी मानकर स्वीकार करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अनजाने अनदेखे दरवाजे हमारे सामने खुलते हैं तो हो सकता है वो किसी और सफलता की तरफ आपको ले जाए क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल है जिंदगी जिंदगी एक पहेली है कभी हंसाती है कभी रुलाती है कभी सपनों के पीछे भगाती है एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग से इंग इट ब्यूटिफुल सुनिए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसए कभी ये गार भी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे ए, तो भी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों पर चला जाए सप कहा जिंदगी कैसी है बहनी आए कभी तो हंसाए कभी ये गुनार सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग संगे जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग वही चुनकर हम शी यू चल जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है बहनी आए कभी तो हसाए सेना सा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 उदार में होंगे ओ, कभी तो लगता है जैसे होटो पे कर्ज रखा है ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते बिश्ते समझाए मिले जो हमें धूप में मिले वैसे तो मैं अमूमन गानों की दुनिया में जीती हूँ और हर अच्छी बुरी परिस्थिति में मेरा मन बैकग्राउंड में एक गाना बजा रहा होता है आई फाइंड सोलेसन लिरिक्स एंड दिस इज वन ऑफ दैट सॉन्ग तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ये गाना था 1983 की फिल्म मासूम से इसको गाया था अनूप घोषाल ने गुलजार साहब के बोल थे और आर का संगीत पर्दे पर नसरुद्दीन शाह वेबी जुगल हंस राज और जो पहला गाना था जिंदगी कैसी है पहेली हाय दैट वाज़ 1971 सेवेंटी सुपर हिट आनंद पर्दे पर राजेश खन्ना आवाज थी मन्ना डे की सलील चौधरी का संगीत और योगेश के बोल आप सुन रहे हैं WRFNLP आर एफ एन एल पी पास को रेडियो फ्री नेशनल which इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड रेडियो विच रन ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक ही यू इफ़ यू गो टू रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ आर जी देयर इज सम्रॉम्स वे यू कैन फॉलो द सिंपल फ्रॉम्स एंड डोनेट वट एवर मनी यू फील इससे भी ईजी एक रास्ता है We all do shopping at Amazon. डॉट uh, So please go to smile.amazon.com, pick your charity uh, Radio Free पिक as your charity, and within minutes you will be helping our radio every time when you make a purchase at Amazon. It's very easy. We do really ap appreciate your um, support to our radio station. Hindi सपोर्ट टू आर रेडियो स्टेशन हिंदी गानों के इस कार्यक्रम का नाम है देसी जायका और आज आपके साथ मैं हूँ पूजा बातें दिल की गहराइयों से निकलकर आपके दिल तक पहुंचती हुई जाते हुए साल में न जाने कितनी अच्छी बुरी घटनाएं हुई होंगी नाराजगी में किए गए खराब व्यवहार या कटु शब्द आपको खुद ही अंदर तक सताते होंगे तो वहीं पर वो पल जब आपने आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बने होंगे वो पल आपको याद आते ही आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती होगी ये अगला गीत है तो बहुत पुराना लेकिन अगर गौर से सुने तो जिंदगी में खुशी का मंत्र बनता है सुनिए किसी की मुस्कुरा पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा।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 फीर है फिर भी यार भी हम अमीर है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यार भी हम अमीर है मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो न हो हमें तो ऐतबार जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल सदी के ऐतबार का से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के का जिंदा हम ही से नाम प्यार का के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहे कबूल हर कली से बार वार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 माना अपनी जेब से फ़कीर हैं फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं ये गाना था 1959 की फिल्म अनाड़ी से आवाज़ मुकेश साहब की शंकर जय का संगीत शैलेंद्र के बोल और पर्दे पर राज कपूर साहब ये गाना जैसे कि मैंने पहले भी कहा लाइफ मंत्रा बन सकता है खुश रहने का जब हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपने प्रॉफिट को सोचे किसी की मदद करते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है ना उसका वर्णन करना मुश्किल है ये आपको खुद ही महसूस करनी पड़ेगी और ये एक तरह की खुशी होती है जो आपके मन को एक घरमाहट से भर देती है इसको जब आप महसूस करते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा को ऊषमा दे रही है आ, बहुत से लोग जो इस तरह के कामों से जुड़े हुए हैं शायद वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ और अगर आप अभी तक इस तरह के किसी काम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार करके देखिए कोई भी छोटा काम बड़ा काम कोई भी इस तरह का काम जिसमें आप किसी की मदद करें बिना अपने फ़ायदे को सोचें और उसके बाद उस सेटिस्फेक्शन को महसूस करें तो ये भी एक दो का मेरा मंत्र था कि इस तरह की एए, मदद करनी चाहिए करते रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सोल पावर को बनाए रखती है चलिए अब आगे चलते हैं और आपको ओ, अगले जो बात मैं करना चाहती हूँ उस बारे को उस बात को एक कहानी के जरिए बताती हूँ तो कहानी यूँ कि एक बार शंकर भगवान अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ अपना जो उनका वाहन था नंदी बैल जिसका उसके साथ वो लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों ने कहा अरे कैसे हैं इतनी कोमल सी पत्नी चल रही है इतना बड़ा बैल चल रहा है ये नहीं कि बीवी को ही उस पर बिठा दें तो उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई अगर लोग कह रहे हैं तो सही होगा उन्होंने बीवी पार्वती जी को उन पर बिठा दिया नंदी बैल पर उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो लोगों ने कहा अरे कैसी बीवी है पति साथ में पैदल चल रहा है और खुद उस पर बैठी हुई हैं तो पार्वती जी नीचे उतर गई अब शंकर जी बैठ गए थोड़ी और आगे चले तो लोगों ने कहा अरे कैसा आदमी है खुद बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है तो भाई अब शंकर जी और पार्वती जी दोनों नंदी बैल के ऊपर बैठ गए और चलने लगे थोड़े आगे बढ़े तो लोगों ने फिर कहा अरे कैसे निर्दयी लोग हैं जानवर की कोई फिक्र ही नहीं है दोनों दो दो लोग एक बैल के ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो कहने का मतलब ये कि हम कुछ भी कर लें लोग हर परिस्थिति को अपने प्रस्पेक्टिव से सोचेंगे अपने तरीके से उसका जज ज़्ज, जजमेंट देंगे तो अगर हम लोगों के कहने से अपने रास्ते बदलते रहे लोगों के कहने से हर्ट होते रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना सुनिए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 तो लोग कहेंगे कुछ रीत जगत की ऐसी है हरे सुबह की शाम हुई कुछ रीत जगत की ऐसी है सी है हरे सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे न कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ ये तो ये जो सुपरहिट गीत अभी हमने सुना ये था 1972 की फिल्म अमर प्रेम से आवाज किशोर कुमार की बोल आनंद बख्शी के संगीत आरडी का और पर्दे पर राजेश खावित शर्मिला टैगोर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना अरे भाई कहने दीजिए उनको अगर वो आ, जो बात जो सपना आपने देखा जो आप करना चाहते हैं अगर वो आपके कॉन्शियस के साथ अलाइन होता है अगर वो आपकी परिस्थितियों के साथ अलाइन होता है देन गो फॉरवर्ड आज के कार्यक्रम में हमने बातें की कुछ ऐसी जो हम सबके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं एंड समटाइम्स वी जस्ट नीड अ लिटल बिट आउटलाउड कन्फर्मेशन फ्रॉम सम वन अच्छी होती हैं हमें करने में अच्छा लगता है बस हमें अगर कहीं से एक बार कन्फर्मेशन मिल जाए तो वो थोड़ी और पक्की हो जाती हैं तो कोशिश और थॉट ये आज के कार्यक्रम के पीछे कार्यक्रम का अंत मैं इस विचार के साथ करना चाहती हूँ कि हम लाइफ में जो भी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं सही है ना और बच्चे क्या सिर्फ कहने से बातें सुनते हैं <laughs> मुझे नहीं लगता बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं तो आज हमने जो भी बातें की वो हमारी एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे तो जो आखिरी गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो समथिंग अलॉन्ग द लाइन कुछ कहता है कार्यक्रम का अंत करूँगी इस गाने के बाद मैं एक कविता के साथ बने रहिएगा मिलती हूँ आपको इस गाने के बाद चल के तुझे मैं ले के चलू एक ते गगन के तले जहाँ हम भी न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक ते गगन के तले जहा हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है गगन के तले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 धेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक कैसे गगन के तले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 एक, एक कि किशोर दाने कि के बोल भी किशोर कुमार ने लिखे थे संगीत भी उनका था गाने में आवाज भी उनकी थी और पर्दे पर -पर्द भी थे खुद किशोर कुमार ये तो हुई गाने की बात अब आपसे विदा लेने का वक्त नजदीक आ गया है आज हमने बातें कि जो हमें लगा कि ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने इन छोटी छोटी बातों से अपने को जोड़ा होगा गानों को पसंद किया होगा हमें बताइएगा ज़रूर आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये 2018 का देसी जायका का आखिरी प्रोग्राम था अब हम आपसे मिलेंगे 2019 में कुछ नए गाने और नई बातों के साथ देसी जायका टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बहुत बधाइयाँ ईश्वर करे आपका नया साल मंगलमय हो आपको ढेर सारी खुशियां और सफलताएं मिले कार्यक्रम का अंत करना चाहती हूं एक छोटी सी कविता के साथ जिसका शीर्षक है दिसंबर से जनवरी का रिश्ता यूं तो दोनों महीने हैं पर दोनों को दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज की तरह कंपेयर किया गया है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं तो दिसंबर को बीता हुआ वक्त की तरह और जनवरी को आने वाले भविष्य की तरह सुनते हैं इसका शीर्षक है दिसंबर और जनवरी का रिश्ता कितना अजीब है ना दिसंबर और जनवरी का रिश्ता जैसे पुरानी यादों और नए वादों का किस्सा यूं तो दोनों का है वही चेहरा वही रंग उतनी ही तारीखें उतनी ही ठंड पर पहचान अलग है दोनों की अलग है अंदाज और अलग है ढंग एक अंत है एक शुरुआत जैसे रात से सुबह और सुबह से रात एक में याद है दूसरे में आस एक को है तजुर्बा दूसरे को विश्वास जो दिसंबर छोड़ के जाता है उसे जनवरी अपनाता है और जनवरी के वादे जो हैं उसे दिसंबर निभाता है कैसे जनवरी से दिसंबर के सफर में 11 महीने लग जाते हैं लेकिन दिसंबर से जनवरी बस एक पल में पहुंच जाते हैं जब ये दूर जाते हैं तो हाल बदल देते हैं और जब पास आते हैं तो साल बदल देते हैं दोनों ने मिलकर ही तो बाकी महीनों को बांध रखा है अपनी जुदाई को दुनिया के लिए त्यौहार बना रखा है चलिए अब आपसे विदा लेते हैं जब हम आपसे नए साल में मिलेंगे तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा मुस्कुराते रहिएगा गुनगुनाते रहिएगा पूजा को इजाज़त नमस्कार कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे पयालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए हुई बोझल भर आई बैठे बैठे जब यू ही आखे तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए नजर ना आए कहीं दूर जब दिन धर जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए <स्थाथा> कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते हमी उलझन बेरी अपना मन अपना ही होते सहे दर्द पर आए दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चोराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जला